दिक्के करेंगे जिस दिशा में में किया किया था ना। उस तो काल में जो किया था उसका ठीक ठीक काल जो उल्टा उसी के दिशा में करेंगे है, तो काल लो बा पास में खड़ा है लेकिन नजीक होने से वहां कालकृत त्व विपरीत हो गया नहीं होगा काल की व्यवस्था से जो परापर था उसका ठीक विपरीत परापरत वाले का नाम ही दिशा है काल के विपरीत जो परत्व के द्वारा अनुमय भूत द्रव्य का नाम दिशा है ये का नित्य नित्या वह एक है दिशा जो है अनेक नहीं एक ही है आठ दिशा दस दिशा इत्यादि जो बोलते हैं बकवास है एक ही एक है और सो उपाधि जितनी चाहू उतनी बना लो आठ बना लो दस बना लो सोलह बना लो बीस बना लो मर्जी तुम्हारी कितनी चाहण करते जाओ उपाधि ये सब हम तो सूर्य आदम पे तो कर रहे हैं उपाधि तो से तो कर रहे हैं हम पूर्व गए समझते पूर्व क्या है, है? उदयाचल संहिता या दीक्षा पूर्व उदयाचल उदय जो सूर्य हो रहा है उसके सनहित जो दिग है उसको हमने नामकरण कर दिया। विपरीत है जो पश्चिम हो गए पर्वत मान लिए एक स्थान उसके दिशा का नाम रख दिया हमने उत्तर उसके विपरीत का नाम दक्षिण रख दिया। फिर उनके पीछे कोनों को मान लिया इस तरह से हम जितने से अभिवाजन बनाते थो और अपने उसी आदर पर शास्त्र खड़ा कर दिया वास्तुशास्त्र किस दिशा में क्या रहेगा तो शुभ है क्या रहेगा तो अशुभ है ऋषियों और क्या है ऋषियों कमाल ही है ना एक एक विद्या भी ऐसी गजब है आप पढ़ेंगे तब पता चलता है चमत्कार है हम ज्योतिष में भी देखते हैं तो बड़े चमत्कार दिखती है ऐसी ऐसी बातें कहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते किसके जीवन में कैसे क्या होना है क्या अगला आदमी झूठ बोल रहा है पकड़ में आ रहा हाँ परसों एक आदमी आया था एक औरत को लेकर और इंट्रोड्यूस क्या किया उसने ये मेरी धर्मपत्नी है मैंने कुंडली देखा उसने अपना डेट टाइम प्लेस दे दिया यहाँ बैठे थे दूसरे वो नहीं एक और आया थे वो तो पति पत्नी थे बहुत अच्छा आदमी बहुत अच्छा व्यास के चेले था। और मैंने कहा उसकी कुंडली देखने के बाद घर को देखा मैंने कहा भैया आपकी जो पहली पत्नी है मैंने बोलती पहली पत्नी का डेट टाइम दे दू सामने की वो तो डाइवर्स हो गया कहा नहीं अभी आपकी पत्नी नहीं है इस बात धर्म पत्नी का फेर लगा दिया नहीं जरा मुझे वही करना चाहते हैं के <laughs> करना चाहते हो तो पहले से ही बुकिंग कर दे धर्मपत्नी शब्द को तो कुंडली दिखाने हैं अमीर खाए नहीं मैं इसको भी छोड़ू ना छोड़ू ये कुछ आ रहा है कैसे मरे बुद्धि वाले लोग होते हैं बड़ा तो आश्चर्य होता है तो कुंडली में कोई बात छिपी हुई थोड़ी है अब परमात्मा कृपा है दृष्टि चली जाती हमारी हमारी जैसी खोपड़ी है वही चली जाती है जहाँ गड़बड़ आदमी कर रहा तो है। वो भी दंग रह गया एक पहाड़ी आया था पहाड़ बैठा था उस दिन वो पहाड़ी बोले लगा स्वामी जी तो क्या आपने कर दिया और चले जाने के बाद बोला अरे हम तो बहुत अच्छा आदमी समझते थे हमारे पास आता जाता हूँ किसमें तहसील में तो तहसील में कर्मचारी एक उसे कुल नहीं जागरण होगी अर्ध अर्ध माता हमें बड़ा परेशान है इसलिए आया था पहाड़ी तो वो बोल रहा है था बहुत अच्छा आदमी पता चले तो पति का डाइवर्स भी कर रखा है इसको जल्दी कोई गुमता ही इसकी लुकाई है ही नहीं मैंने कहा कोई बात नहीं था उसके अपने कर्म उसके साथ क्यों क्यों परेशान तो ज्योतिर्विद्या ऐसी है यदि यहां उसके कर लीजिएगा आप जिस दृष्टि डालेंगे जो भी उसमें गड़बड़ी है उसकी सही सही दृष्टि आ जाएगी हाँ जितना छिपा रहे और कई बार इसमें बोलते भी नहीं क्या बोल के फायदा है जो हाँ? जोड़ जोड़। बोलने का असर तो करने वाले है नहीं भैंस के आगे बिना बाजे वाली बात है <laughs> क्या फायदा है इधर पा लिख देते हैं हमें पता वो भी कितना करेगा नहीं करेगा हमें वो भी जानते हैं करना तो है नहीं, नहीं। करके देते जाओ हमने करो तो भला ना करो तो भला तभी तो हमारे सब मकान बने हुए ठेकेदार भी आए थे हमने बच्चों की सब सुन ली 2007-2006 में लिख के दिया हूँ सारा कुछ भी नहीं किया अब तो बेटा गोता खा लिया तो गुंडागर्दी में चला गया दसवीं फेल होकर के तब भगे भगे आया महाराज बचाओ क्या मैंने कहा ये जो लिखा था तुमने क्यों नहीं कराया तो उस समय में बोलता तेरा बेटा बदमाश बनेगा तुम्हारे ना बोल सकता हूँ किसी को बोल दू आपके बेटा बदमाश बनने वाला है वो तो गया गया पाखंडी के पाखंड हमें गाली देगा हमारे बेटे कैसे बोल रहा है? इतना सीधा साधा लड़का है बोला है ऐसे सोचते <laughs> इसलिए कई बार बोला नहीं जा सकता है हम बताएंगे नहीं उनको लिख के देते उपाय करो ठीक रास्ता जाएगा नहीं किया तो, तो गलत रास्ता में मैंने कहा अब भी तेरह नहीं तो बराबर कराओ कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं इन्हीं को करो कराओ सुधरेगा हर विद्या ऐसी है ये सब दर्शन भी के विद्याएं है, तो हैं ऋषियों ने ऐसे थोड़ी लिख दिया है ये सारी विद्याएं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं है। इन सब को अपनाते हम सही रास्ता चल सकते हैं अनादिकालीन जो अविद्या कभी कभी वो ग्रहण के फल ऐसा होता है कि एकदम मन को बुद्धि को कंट्रोल कर देता है दबा देता है विवेक आपके काम आप सब जानते हुए भी, भी आप सही काम करेंगे कर्मफल भोगे प्रार कर्म फल लेकिन जल्दी विवेक आ जाती है आप ईश्वर आधारित है तो इस ईश्वर को हम हर घर में कहा बिठाना है कहते पूर्व दिशा में और जो है ईशान पूर्ण में देवता की स्थापना करो वहीं रखने से तुम्हारा लाभ ज्यादा होगा और पीछे राक्षसों के तो को तो दबा देगा, देगा? फल क्या सब चिंतन करते इसे दिशाओं की जो व्यवस्था है वह एक वह नित्य विभू होते हुए भी उपाधि को लेकर के हम अनेक कर वही करें संख्या इसमें कितने गुण है संख्या परिमाण पृथक सभी भागवती पांच ही गुण संख्या परिमाण पृथक योग और विभाग पूर्वादिप्रत्य अनुमिया पूर्वादि प्रत्यय की तरह उनका अनुमान किया जा सकता है मने निमित्त असंभव। उनका अन्य कोई भी निमित्त हो नहीं सकता पश्चिमे वस्तुना तादवस्थ पश्चिम दिशा किसी में भी रह रहा हूं उसे क्या फर्क पड़ना है वस्तु तो वस्तु ही है वैसे वैसे ही रहेगा पूर्व या पश्चिम देश में स्थित वस्तु तो उस एक ही अवस्था में रहती है अवस्था में कोई फर्क तो नहीं पड़ा वर्तमान काल में वहां भी है वर्तमान काल में यहां भी है एक कालाव अच्छे दिना अनेक पदार्थ विभिन्न दिशाओं में रह जाते इसलिए कहते हैं तेषाम अन्य निमित्त असंभ क्योंकि पूर्वाधि प्रति जो, जो होता है जो दिशा है उसके अन्य कोई निमित्त हो नहीं सकता क्योंकि जिस किसी भी दिशा में जो भी पड़ा हो उस वस्तु वह अवस्था वाला निश्चित ग्रहित होता है सापी ना दिशा एक होने पर भी सवितु तत्देशयोग उपाधि वशा सविता मानी सूर्य के उन, उन देशों का संयोग उपाधि की वजह से चल संज्ञा लूर पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि अनेक संज्ञाओं को प्राप्त होती है दिशा का लक्षण क्या हुआ अकाल सती अविशेष गुणवा महति दिख अकाल सती काल से भिन्न अकालत्व अकाल काल भिन्न सती अविशेष गुणवत्व सती महत् परिमाणवत्व दिख त्विसेश अथवा तो जैसे लिखा आपने प्राच्यदिवार हेतु असाधारण हेतु अथवा तीसरी भी लक्षण हो सकती है दूरत्व धी और समीपत्व हेतु का जो ज्ञान का हेतु दूरत्व और समीपत्व धी, धी मन ज्ञान का जो कारण है उसका नाम दिशा है <coughs> कतु दूरत्वांतिक इस प्रकार से दिशा का अलग अलग लक्षणों को देख सकते हैं और यहां भी एक अनुमान आप कर सकते हैं क्योंकि मूर्त संयोग विशिष्ट अधिकतर मूर्त संयोग आजकल क्या अनाजी अनादिकालीन परंपरा है ये पहले जमाने पेड़ों में रंग लगा देते जो रोड है सड़क होता था सड़क किनारे पेड़ों में रंग लगा थी। लगाते।, अभी लगाते और नंबर थे खड़ो दिए उसे कुछ ऐसे लेप बनाते तो कुछ चिपकाया मिटता कभी क्षा जैसी चीजें वो सब गोंद वगैरह मिला करके नंबर हमेशा और इतने पेड़ पार कर दिया नंबर उतना इतने किलोमीटर मील दूर आपने चले आए उतने पेड़ों का संयोग साक्षात नहीं है द्वा, आकाश द्वारा दिग्ध द्वारा संयोग होकर वहां पहुंचे जितनी ज्यादा बहुत संयोग हुआ उस अल्पतर संयोग हुआ तो अपराप्त आजकल तो पत्थर होते हैं पत्थर लगाते हैं मील का पत्थर बोलते हैं, मील का पत्थर एक एक मील पे भी एक पत्थर लिखे रहते हैं वहां ये अमोकस्तान के लिए इतना दूर है इतना दूर लिखा रहता है ट्रेन में जो होता है रेलवे ट्रैकों में वहां भी कंभे होते हैं कंभों के ऊपर लिखे रहते हैं मैंने हर किसी भी तरह जाओ उसमें अपनी अपनी व्यवस्था है उनकी दूरी पता लग जाए एयरोप्लेन में अपनी व्यवस्था है उनकी मील भी अलग होती है मिल बोलते हो तो उसको ये मील से बराबर नहीं बहुत लंबा को एक बोलते तो होते उनका भी संयोग हो रहा है बादलों का पार पार हो रहे हैं जो भी है या आकाश या वायु का संयोग पार करते हुए जा रहे हैं तो है संयोग सर्वत्र बहुतर संयोग हुआ तो परत्व अल्पतर संयोग हुआ तो इसके लिए हम क्या अनुमान करते हैं विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट ज्ञान हो रहा है हमको कैसे हो रहा है वो विशेषण विशेष उभय संबंध घटक सापेक्षम विशेषण और विशेष उभय संबंध घटक एक सापेक्ष ज्ञान है वो क्यों साक्षात संबंध अभावे विशिष्ट ज्ञान साक्षात कोई संबंध नहीं हो रहा है आप पेड़ को छू छू के थोड़े जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं करें या नहीं। ये हर मील पत्थर उतरेंगे छुएंगे फिर आगे जाएंगे लोग कहे पागल हो गया ये इसीलिए कहना है साक्षात संबंध तो है नहीं साक्षात संबंध अभावी विशिष्ट ज्ञान जैसे लोहित स्फिक लाल स्फटिक लाल रंग के स्फटिक के साक्षात कोई संबंध नहीं है लाल कुसुम के सामने फूल के सामने अपने स्फटिक रख दिया वो तो फूल की लालिमा स्फटिक में भाषित होने लग गया लाल वहां साक्षात संबंध तो है नहीं साक्षा समन नहीं है। हो रहा है। स्पटिका हो रहा है। लाल रंग विशेष स्फिक ठीक उसी प्रकार से यह पर विशेष ज्ञान भी है साक्षा संबंध हम पेड़ों के साथ किसी बहुत मूर्त पदार्थ साक्षर संबंध न करने पर भी हम पार कर जाते तो मान लेते हैं और पैदा हो जाता है हम इतना दूर आ गए हैं ये तरह थोड़े ही दूर गए हैं नजदीक में ही है ये वास हो जाता है इस प्रकार अनुमान के द्वारा आपने प्राप्तों का निश्चय कर लेते हैं अब आत्मा का पहले विचार तो हो चुकी है फिर भी द्रव्यों के विचार में दोबारा संक्षेप इसलिए कर दे रहे हैं हो गया। बहुत संक्षेप में जा रहे हैं आत्मत्व तो अभिसंबंधवान आत्मा आत्म जाति से संबद्ध पूर्णतया संबद्ध वस्तु है द्रव्य है उसका नाम आत्मा है सुख दुखकारी प्रत्येक और इसके विस्तार में क्या कहूं दोबारा पहले विचार हो चुका है कह चुके गुण संख्या पंचमा के सामान्य गुण क्या है संख्या पांच <laughs> बुद्धिया नव विशेष गुण बुद्धिया नौ विशेष गुण कुल चौदह गुणे नित्य पूर्वत् पूर्वत्में भी नित्य अधिक घटा लेना निर्वयत्वात वो विभु है विभुत्वात नित्य है ऐसे पूर्वति सब समझ लेना अब जाते अंतिम द्रव्य मन मनस्त भी संबद्धवन मन मनस्व एक जाति क्योंकि एक मन नहीं है ना प्रत्येक आदमी का मन अपना अपना अपना अलग अलग अलग होता है तो अनेक आदमी है तो अनंत मन है अनंत मनो में इसलिए मनस्त जाति रहेगी तार मनस्व जाति सब्ध वस्तु का नाम मन है और कितना लंबा चौड़ा है मन कहते अनुपरिमाण छोटा है बहुत छोटा है अनु अणुपरिमाण वाला इतना तेजी से भागता है आपको पता भी नहीं चलता है सारा काम कर जाता है देख भी रहा है सुन भी रहा है पढ़ भी, भी रहा है लिख भी रहा है बड़ा गजब है ये मन सब इंद्रियों के पास दौड़ जाता है बिजली जैसी चमक फटाफट फड़। ये काला कितने काम कर लगता है काला अच्छे देना ऐसा नहीं, है।, नहीं है तो क्रम से ही जा रहा है लेकिन इतना वेग है उसके अंदर आपको लगता है कि इसे मनोजबम मारत फुल्य वेगम मन के समान जब वेग वाला और कोई वो संसार वस्तु हो सकता सबसे वेग वाला है तो वो मन है इसलिए उसकी तुलना दी गई हनुमान जी को मनोजबम मारत फुल्य वेगम मन के जैसे वेग वाला वायु के जैसे वेग वाला उसका अगला है तो वायु मन के अगला वायु का वेग जब तूफान आते क्या कर सब बिल्डिंग बिल्डिंग सब उड़ा गए कुछ भी नहीं कर तूफान आप लोगों में देखा नहीं ना। फिलीपींस में देखिए हवाई आईलैंड से देश है वहां देखिए सब बिल्डिंग बिल्डिंग सब गाड़ी घोड़ा तो खड़ा सा उड़ा दो तो। कुछ नहीं कर तूफान आते वहां तो यहाँ तो हम लोग आराम से बैठे बंद करके अंदर तो रहा है तो पता है बिल्डिंग तो उड़ना है ही नहीं वहां क्या करते हैं जगह जगह वो जमीन के अंदर ना गड्ढा बना रखे समुद्र तट में जाए बार बारम्बार होता है जैसे हल्का चलने लगता है ना तो तो अंदर घुस जाए जमीन के अंदर मकान चले जा दोबारा बन जाए सरकार दे देगा लेकिन जिंदा तो बचे सब उसे घुस जाते के जैसे फिल्म बने हुए उसके अंदर घुस के लेट जाते हैं। जितना ऊपर तूफान आ रहा है जा रहा है कुछ भी गिरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे बनी हुई होती तो बस ज्यादा कह है नहीं दो तीन फुट गहरा होता है बस आज अंदर घुस के लेट गया ऐसा वेघ आत्म संयोगी और कैसा है मन आत्मा के साथ सदा सही वाला है त्म सही होगी अंतर इंद्रियाम बहिइंद्रिय नहीं है ये ये जो है अंतर इंद्रिय सुखादि उपलब्धि कारणम नित्यंश सुखादि की उपलब्धि का साधन है और वो नित्य भी है मन नित्य और मन का नाश की बात करते हैं लोग कार्य वो मन नित्य मोक्ष तब तक नित्य नित्य का तात्पर्य शरीर के साथ मरेगा नहीं शरीर के साथ साथ ये मरने वाला नहीं जैसानी इंद्रियां है शरीर के साथ मरते नहीं है जिंदे रहते हैं दूसरे शरीर में चले जाते वहां काम कर लग जाते हैं शरीर के साथ मरता नहीं इसे सुनिश्चित कह दिया नहीं तो स्वयं नहीं है एक लोग ही किस प्रकार के दुखद ध्वनुष में छठ इंद्रियों के दर्द मन को भी ले लिया छह इंद्रिया छह विषय छह ज्ञान ये तो अठारहा है ना छह इंद्रिया छह विषय और इंद्रिय विषय समझ छह प्रकार का ज्ञान, अठारह दे हो गया सुख दुख और शरीर तीन इक्कीस प्रकार के दुख मानते वो इसमें मन का नाश तो मान ही रहे मन को दुख रूख मानते उसका ध्वंस मान रहे इसलिए इनका नित्य उसका तात्पर्य इसलिए समझना चाहिए कि यावत मुक्ति नहीं है तावत पर्यत संख्या दस्ट गुणवत्त संख्या आठ गुणों वाला है यह संयोग है ना बाहेन्द्रियम इस मन के संयोग के द्वारा बाई इंद्रिय भी विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है मन का कांटेक्ट टूट जाए बाई इंद्रियों के साथ फिर इंद्रिय विषय को प्रत्यक्ष नहीं करवाएंगे वो ग्रहण नहीं करवाएगा लेकिन पकड़ेगा नहीं अंदर मन पकड़ेगा तभी तो पकड़ेगा ये पागलों को क्या है हमने पता ही नहीं आगे कोई आ रहा है जा रहा है क्या हो रहा है आंखी खुले दिख भी रहे हैं अपने ऐसे होते पागल पर बोलते रहते कुछ भी बैठे रहते हैं। हाँ ऐसे पास देखा उपांश बोलता था ऐसे <laughs> करता रहता था राज्य <laughs> राजीव नाम था केरल का था लड़का वो उसको गुरु मेरे हाथ में दे दिए तुम ही इसको संभाल सकते हो भाई इसको ठीक कर सकते हो गुरु जी आपकी कृपा सही है मैं क्या करूँगा इसको लेकिन आपने कहा तो चलो मेरे पास है और उसे सेवा लेते झाड़ू मरो वो पग, पग, पग, खड़ा था, कर, मारता था, चल, था, दो बार किया वहीं लात मारो फिर करता था, बड़े मुश्किल से करते करते करते बड़ा उसे भैरव की प्रवृत्ति नया उसका बहुत प्यार में करता था बिठाता था खिलाना साथ में नहीं तुम खाओ साथ में खाओ करते करते करते वो कहता है मेरे पीछे क्यों पड़े एक दिन बोल पड़ा मेरे पीछे क्यों पड़े तो हमने कहा तुम जो है भगवान के पीछे क्यों पड़े हो जान ये मुझे मालूम है भगवान से बात करता है मैंने ऐसे बात कर रहा था मेरी जान कितनी मार दिए थे जोटे तुम तो भगवान के पीछे क्यों पड़ा है एकदम शौक लग गया कंपने लगा पसीना छूटी आप कैसे जानते मैं भगवान से बात करता हूँ कहता है तब मैंने कहा देखो मैं कैसे जानते हुए बात को बात की बात है, लेकिन जो, जो भगवान से बात करता है ना वो थोड़ा तो दिख दिया कर क्या बात हुई तो बहुत दुनिया को लाभ होगा तो लेखक बन क्या दिमाग में उसका हाँ ठीक कहा ठीक मैं यहां शुरू कर दिया रात भर बैठ रहा था, था। बात कर रहा है फिर भगवान उसको जवाब देते थे फिर वो लिखता था और उसके लेख आज तक छपते हमारे पूरा आश्रम है इतने सारे लेख लिख लिख करके वो देख दिया गजब एक विचार तो छह मैंने कहा अंदर ठीक हो गया अंदर सार निकल गया ना अंदर ब्रास भरा रहा था वह सब निकल गया निकल गया लिखने का काम किया उसने बहुत बढ़िया हो गया सब निकल गया उसके बाद नॉर्मल हो गया नॉर्मल हो गया तो मेरे पास आ गया था मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और मेरे अंदर जो एक पीड़ा थी परमात्मा की संदेश तो कोई सुनने को तैयार नहीं है और आपके माध्यम से संदेश अब इस आश्रम में सुरक्षित है और ये छाप रहे हैं तो विश्व में चला जाएगा मेरा शिव सार्थक होते तुम क्या करना चाहते हो जब मैं घर जाऊंगा शादी करूंगा तो अपना बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं और उनको भाई इंद्रिय देख रहा है बोल रहे हैं उन लोग धक्का मार रहे हैं कुछ कर रहे हैं होश ही नहीं रहता तो मन उसके साथ समझ रही है ना मन तो उधर दूसरे के जुड़ा हुआ है जब तक तो मन इस बाइन्द्र से जुड़ता नहीं है तब तक ये भी विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा विलक्षण तत्व मन है इसलिए कहते हैं तत्स नहीं वाहिंद्रियम अर्थ ग्राहकम बहुत अतय सर्वोपलब्धि साधन इसलिए कहा जाता है सकल विषयों की उपलब्धि ज्ञान का साधन मन है सकल उपलब्धि तो चन्ना प्रत्यक्ष और मन का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता अनुमान ही करता है आज मेरा मन खराब है आज मेरा मन प्रसन्न है ये सब आप अनुमान करते हैं आप अपने मन को थोड़ी देख रहे हैं मन किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन मन से जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसके आधार पर आप अनुमान कर लेते हैं आज सब ठीक ठाक चल रहा है तो मन प्रसन्न है समे सवेरे उठा और उसी समय ऐसा बात हो गई ऐसा फोन आ गया दिमाग खराब हो अनुमान ही कर रहे हैं इसलिए आप देखो तो अनुमान कैसे किया जाता है तथा सुखाद उपलब्धि उपलब्ध है चक्षुराज तृप्त कर्ण साध्या जो सुखादी का अनुभूति है वो चक्षुराज से भिन्न किसी किसी करण के द्वारा ही असतु चक्षुरादिशु जायमान चक्षरादि सब सो जाए तो भी आपका सुख का स्वप्न में और सुबह में अनुभव में आ रहा है ना दुख भी होता है स्वप्न में तो सुबह सुख तो होता ही है <coughs> इसलिए मानना पड़ेगा कहते कि भाई असत्सुपी चक्षुरादिशु चक्षुरादि के न पर भी जायमान वह वा सुखादि का ज्ञान उत्पन्न होता है यद वस्तु यद नहीं उत्पन्न करने जो वस्तु जिसके बिना उत्पन्न हो जावे, वह वस्तु निश्चित रूप उनसे भिन्न किसी कर्ण के द्वारा साध्य है बिना कुठारूपी साधन अभिभाव है ही नहीं फिर भी पचन क्रिया हो गई इसमें मानना पड़ेगा कुठार से भिन्न कोई ऐसा साधन था जिसने पचन क्रिया को उत्पन्न किया कुठार से भिन्न वन है ठीक उसी प्रकार से चक्षुरादि के बिना सुखादि उपलब्धि हुई है तो मतलब मानना पड़ेगा उस चक्षुराद्य से भिन्न कोई कारण जरूर था जो सुखादियों को अनुभव कराया है वह भिन्न कर्ण कौन है मैं तो वही मन हैदि कर्ण साध्या यक्षकर्ण तन मना और वह कर्ण कौन है उसका नाम मन है क्यों वह तच्छ चक्षुराद्य अतिरिक्तम व चक्षुराज भिन्न भी है तच्च अनु परिमाणम व वा अनुपरिमाण वाला होता है इति इस प्रकार से द्रव्यों पर चर्चा पूरी हो जाती है द्रव्य पर चर्चा पूरा तो हो गया सुखा साक्षात्कार करण साध्य जन्य साक्षात्कार साक्ष साक्षात्कार यह अनुमान कर लेना तो साक्षात्कार क्या है अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि है, सुखादी का साक्षात्कार है और साक्षात्कार कैसा है किसने से कर्ण के द्वारा साध्य है क्यों जन्य साक्षात्कार जन्य साक्षात्कार होने से चाक्षु साक्षात्कार के समान ये दुष्टान्त अन्वय दुष्टांत वो व्यति अनुमान था ये अनवयी